श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद सतहत्तर दो मार्च अट्ठारह सौ चौरासी देह का सुख दुख नरेंद्र जमीन पर सामने बैठे हैं श्री रामकृष्ण त्रैलोक्य और भक्तों से देह के लिए सुख दुख तो लगा ही है देखो ना नरेंद्र के पिता का देहांत हो गया घर वाले सब बड़ी तकलीफ पा रहे हैं परंतु कोई उपाय नहीं हो रहा है वे कभी सुख में रहते हैं कभी दुख में त्रैलोक के जी नरेंद्र पर ईश्वर की दया होगी श्री राम कृष्ण हंसते हुए और कब होगी काशी में अन्नपूर्णा के यहाँ कोई भूखा नहीं रहता परंतु किसी किसी को शाम तक बैठा रहना पड़ता है हृदय ने शंभू मलिक से कहा था मुझे कुछ रुपये दो शंभु मलिक अंग्रेजी मत का आदमी है उसने कहा तुम्हें क्यों रुपये दूँ तुम मेहनत करके उपार्जन कर सकते हो तुम कुछ रोजगार तो करते ही हो हाँ बहुत गरीब कोई हो तो उसकी बात और है अथवा अंधे लंगड़े लूले को कुछ देने से ठीक भी है तब हृदय ने कहा महाशय बस यह बात न कहिएगा मुझे रुपयों की ज़रूरत नहीं ईश्वर करे मुझे अंधा लंगड़ा लूला या दरिद्र न होना पड़े न अब आपको देने का काम है और न मेरे लेने का ईश्वर नरेंद्र पर अब भी दया नहीं करते इस पर मानो अभिमान करके श्री रामकृष्ण ने यह बात कही श्री राम कृष्ण नरेंद्र की ओर स्नेह की दृष्टि से देख रहे हैं नरेंद्र मैं नास्तिकवाद पढ़ रहा हूँ श्री राम दो है अस्ति और नास्ति अस्ति को ही क्यों नहीं लेते सुरेंद्र ईश्वर तो बड़े न्यायी हैं वे क्या भक्त की देखभाल न करेंगे श्री राम कृष्ण शास्त्रों में है पूर्व जन्म में जो लोग दान आदि करते हैं उन्हें को धन मिलता है परंतु बात यह है कि संसार उनकी माया है माया के राज्य में बड़ा गोलमाल है कुछ समझ में नहीं आता ईश्वर का काम कुछ समझा नहीं जाता भीष्म देव सरसैया पर लेटे हुए थे पांडव उन्हें देखने गए साथ में श्री कृष्ण भी थे आए तो थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा भीष्म रो रहे थे पांडवों ने श्री कृष्ण से कहा कृष्ण यह बड़े आश्चर्य की बात है पितामह अष्ट में एक हैं उनकी तरह ज्ञानी देखने में नहीं आते परंतु ये भी मृत्यु के समय माया में पड़कर रो रहे हैं श्री कृष्ण ने कहा भीष्म इसलिए नहीं रो रहे हैं इसका कारण उन्हीं से पूछो पूछने पर भीष्म ने कहा कृष्ण ईश्वर के कार्य कुछ समझ न सका मैं इसलिए रो रहा हूं कि जिनके साथ साथ साक्षात नारायण घूम रहे हैं उन पांडवों की भी विपत्ति का अंत नहीं होता यह बात जब मैं सोचता हूं तब यही निश्चय होता है कि उनके कार्य का कुछ भी अंश समझ में नहीं आ सकता मुझे उन्होंने दिखलाया था जिन्हें वेदों में शुद्धात्मा कहा है एक वही परमात्मा अटल सुमेरुवत निर्लिप्त तथा सुख और दुख से अलग है उनकी माया के कार्यों में बड़ी जटिलता है किसके बाद क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता सुरेंद्र सहास्य और पूर्व जन्म में कुछ दान आदि करने से इस जन्म में धन प्राप्त होता है तो हमें दान आदि करना चाहिए श्री कृष्ण जिसके पास धन है उसे दान करना चाहिए त्रैलोक्य से जयगोपाल सेन के धन हैं उसे दान करना चाहिए वह नहीं करता यह उसके लिए निंदा की बात है धन के रहने पर भी कोई कोई बड़े हिसाबी होते हैं परंतु इसका क्या ठिकाना कि वह धन किसके हिस्से में पड़ जाएगा अभी उस दिन जयगोपाल आया था गाड़ी पर आया करता है गाड़ी में फूटी लालटेन और घोड़े मरघट से लौटे हुए दरवान मेडिकल कॉलेज के अस्पताल का वापस आया हुआ मरीज और यहाँ के लिए ले आता है दो सड़े अनार सब हंसते हैं सुरेंद्र जयगोपाल बाबू ब्राह्म समाजी हैं मेरी समझ में शायद केशव के संप्रदाय में अब कोई भी ढंग का आदमी नहीं रह गया विजय गोस्वामी शिवनाथ तथा अन्य बाबू ने मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की है श्री रामकृष्ण हास्य गोविंद अधिकारी अपनी नाटक मंडली में अच्छा आदमी न रखता था हिस्सा देने का भय जो था सब हंसते हैं उस दिन केशव के एक शिष्य को मैंने देखा था केशव के मकान में अभिनय हो रहा था देखा वह लड़के को गोद में लेकर नाच रहा है फिर सुना व्याख्यान भी देता है खुद को कौन शिक्षा दे इसका पता नहीं थ्रैलोक के गाने लगे गाना जब समाप्त हो गया तब श्री रामकृष्ण ने उनसे आमाएँ दे मां पागल करे गाने के लिए कहा